वेविकूड़ामणि भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रम शाश्रिय सदसद विलक्षण निष्कल निरुपमान ब्रह्म तत्वशी भाव आत्मे जो इस भ्रांतिकल्पित कल्पित जगत रूप कला का आधार है स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है वह परब्रह्म ही तुम हो ऐसा चित्त में चिंतन करो जन्म वृद्धि पक्षय परिणत्यपक्ष व्याधिशन विनमसृष्ट वनघात कारण ब्रह्म तत्व से जो जन्म वृद्धि बढ़ना परिणति बदलना अपक्षय व्याधि और नाश शरीर के इन छहों विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि पालन और विनाश का कारण है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसी अपने मन में भावना करो अस्तभेद अनपास्तलक्षण निरतरंगजलराशि निश्चल निर्तमें यद्रवसी भावयात्में जो भेदरहित और अपरिणामी स्वरूप है तरंगहीन जलराशि के समान निश्चल है तथा तो नित्यमुक्त मुक्त और विभागरहित है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसा मन में विचारो एक विलक्षण स्वयं ब्रह्म तत्वी भाव आत्मने जो एक होकर भी अनेक। अनेकों का कारण तथा तो अन्य कारणों के निशेष का कारण है किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसा मन में मनन करो निर्विकलक्षरम्क्षराक्षरविल्यम च्छर व्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्व से जो निर्विकल्प महान और अविनाशी है शरीर और अक्षर जीव से भिन्न है तथा नित्य अव्यय आनंद स्वरूप और निष्कल है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसी हृदय में भावना करो यदि विभाति सदने कथा भ्रमान नाम रूप गुण विक्रियात्मना नाम हे ममस्विक जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है तथापि तथा उसके विकार कटक कुंडलादि के समान नाना नाम रूप गुण और विकारों के रूप में भासता है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो जच्च काम परात्म प्रत्यगे कर सत्म्षण सुखमनंतम अव्ययम भाव आत्मे जो अनपर रूप से अर्थात जिससे परे और कोई न हो इस प्रकार प्रकाशमान है पर अव्यक्त प्रकृति से भी परे है प्रत्यक एक रस और सबका आत्मा राम है तथा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद और अव्य है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो उत्तम आत्म स्वयं भाव प्रथित युक्ति संशयादिहित भविष्यति इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वभूत हो जाएगा संबोधमात्र परिशुद्ध तत्व विज्ञा शखे नृपवच्च्य सैन्य तदात्मन आत्मनि लापय ब्रह्मिदृश्य जातम सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात इस रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाशस्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्यवर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो बुद्ध सदसद्विलक्षणम् सदसद विलक्षण ब्रह्मास्त सत्यम परमद्विम तदात्मना वसेदुहायां पुनर्न तुहा प्रवेश वह सत्स्य विलक्षण अद्वितयस्युद्धिगुहा में विराजमान है जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है हे वस्त्र उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता वासना त्याग ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनादिषा करता भोक्ताप्यहित दृढ़ायाच संसार हेतु प्रत्य दृष्ट आत्मसता पदे मुक्ति मुन वाना आत्मा वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं करता और भोगता हूँ इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण होती है उस प्रवल अनादि वासना को प्रत्यक आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर पूर्वक दूर करना चाहिए क्योंकि संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है अहम अमेतो भावो देहाक्षादावनात्मरे अध्यासोय निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया देह इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है यही अध्यास है विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए ज्ञावा स्व प्रत्यगात्मा बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिण सोहम इत सदृत्या आत्मन्यात्मति प्रत्यगात्मरूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो लोकानुवर्तनम त्यक्त त्यक्तानुवर्तनम शास्त्रुवर्तनम त्यक्त स्वाध्यापन करो लोकवासना देहवासना और शास्त्रवासना इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो लोकवासन या शास्त्रवासन या देहवासनया ज्ञान यथावन्न जायते लोकवासना शास्त्रवासना और देहवासना इन तीनों के कारण ही देव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता संसार कारागृहमोक्ष मिक्षो अयोमय पाद निबद्ध श्रृंखल वज्ञापुवासना चोष्मा मुक्त समुपैति मुक्ति संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है जलादिसपर्कवशा प्रभूता दुर्गंधधूता गुरदिव्यवासना संघर्षण ना विभाति सम्यम विधूय सति वाय गशितान दुरवासना ढूलि विलिप्ता परम वासना तो प्रतियते चंदन गंध जिस प्रकार जल आदि के संसर्ग वस किसी अन्य अत्यंत धुक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबे हुई अगरू की दिव्य सुगंध संघर्षण घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है उसी प्रकार अंतकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूल से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्षन से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है अनात्म वासना जालय स्थिर भूतात्म वासना नित्मनिष्ठयासे भाति स्वयं सुता अनात्मवासनाओं के समूह से आत्मवासना छिप गई है इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भाषने लगती है यथा यथा प्रत्यगवस्थिता मनः तथा तथा मुच्चति वाचवासना वाश्य निशेष मोक्षे सति वासना आत्मानुभूते प्रतिबंध शून्य मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है अध्यास निराश स्वात्मन सदा स्थितिया मनो निश्यति योगि वाचना स्वाध्यासापन या चित्तवृत्तियों को रोककर कर निरंतर आत्मस्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है इसलिए अपने अध्यास को दूर करो तमो सत्वं शुद्धेन तमो द्वाभ्या तस्मा सत्वं अवस्ट सत्व अवस्टभ्य स्वाध्यासापन कुर रजोगुण और गुण से तम सत्व गुण से रज और शुद्ध से सत्व से गुण का नाश होता है इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो प्रारब्धमी निश्चित निश्चल धैर्य आलम स्वाध्यासापन यम गुरु प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो ना हम जीव परम ब्रह्म ब्रह्मे तद्यावृत्तिपूर्वक वासनावेगत प्राप्त स्वाध्यासापन यम मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेष करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत् के अध्यास का त्याग करो श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात सर्वात्म क्वचिदा भाषत प्राप्त स्वाध्यासापन कुरु। श्रुति युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो अनादान विसर्गाकनिष्ठा निध्यासापन करो बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो तत्वत कुरु तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो अहम भाव से देहेस्बलयावधि सावधान नि युक्तात्मा स्वाध्यासापन यम करो इस देह में जो अहमभाव मैपन हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया लय न हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो जीव प्रतीजीव जगत स्वप्नवदभावता विद्वं स्वाध्यासापन या स्वाध्या जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अभ्यास का निरंतर त्याग करते रहो निद्राया लोकवाता शब्दादेरपी विस्मृत क्वचिन्वसर दत्वा चिंतयात्मा नत्मरी निद्रा लौकिक बातचीत अथवा शब्दादि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वरूपानुसंधान को न भूलकर अपने अंतकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो माता पित्रोर्मलोद्भूत मलमसम वपु त्यक्तालूरम ब्रह्मे भूय कृती भव माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मलमांस से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ घट आकाशम महाकाश इवात्मा परात्मे दिलाप्याखंड भावना तृष्णिभव सदा मुने हे मुने घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो स्व प्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्मांडम अभी पिंडाण्डम त्यजता मलभावत जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है उस सच-स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भाण्ड के समान त्याग दो चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ दिवेश लिंग मुत्सृज्यवलोभ सर्वदा देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को न्यानंद आत्मा में चित स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो ये स जगदा भाषो दर्पणातपुर यहाँ ज्ञावा कृतकृत्यो भविष्यसे। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंब प्र, प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे यत्यभूत निज रूप मध्यम चिदद्वानंदमरूप्रियम मिथ्या व पुरुष क्षय समुपातमात्म जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य पहला मूल स्वरूप है उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्याभेश की आस्था त्याग लो